तो सच अन्य प्रतिपक्ष पराक्रम भ बह सं इसे अनुपेक्षणीय परपक्ष विवेचना अभी दुर्जोधन आचार्य के पास जाकर के दिखाता है आगे के समय यहाँ प्रतिपक्ष ने अनु और भी प्रतिपक्ष दुर्जोधन बताता है पांडव पक्ष में पराक्रम वाले बहुत बहुत है इसलिए अनुपेक्ष कम है ऐसा तो उनकी उपेक्षा नहीं कर बड़े बड़े पराक्रम वाले है ऐसा कहते है दुर्जोधन बताता है अ शूरा महे श्वास हेमाजुन सीध विराट्चानो विराट दुपद्च महारथे अत्र पक्ष में शूर पराक्रमी श्वासा महान विश्वास महान तो यह विश्वासा एक धन ये तो अच्छा अनश्वास बन जाएगा असुक्षेपण से विश्व स्तर सक्षेपण क्या धन के द्वारा ईश्वास हो गया धनु और महेश्वास है क्या है महानतः महानत ईश्वासा ये शाम ये महेश्वासा महड़ा है धनु उनके पास महेश्वासा शूर महेश्वास कौन है भीमार्जुन समान भीम अर्जुन के समान है इसे बहुत है सत्य सबसे जीवी धन है तो कौन है पढ़ाए जीव धानो जीविधान यूदान ही नाम है जीवधान जीवानो छात्री के उसका नाम है राट द्रुपदे द्रुपदस्थ महारथ उनको दिन दिया द्रुपथ द्रुप महारथस्थ विचना महारथ के लिए श्लोक में एक दश सहसा यू रहे धन शस्त्रशास्त्र प्रवीण सभी पुष्ट महारथ <Gül> एक होकर के दस हजार के साथ ये युद्ध करी शस्त्र शास्त्र शस्त्र शास्त्र में शास्त्र ज्ञान हो सत्र में प्रवीण सुस्त तो महारथ का दस के एक होकर के दस हजार युद्धा के साथ अमितान योद्धे जस्तु सं तो अतिरत स्त अमित के साथ जो तो लड़ता है उसको अखिल से कहा गया रथस्त तो एक है ना योद्वा क्या तो एक के साथ जो लड़ता है उसको योद्धा कहा गया और एक से भी पराजित हो जाता है निम्न उसको कहते तो महारथ है वह दस हजार योद्धा के साथ लड़ने वाले महारथ टीका तो अस्याम ही प्रतिपक्ष अभीर। को कायाम पांडव सेनायाम सूरा सूर है स्वयं अभीर अब अभी धन्य वाले नहीं शास्त्रार्थ सुना शस्त्रार्थ शस्त्र और अस्त्र शस्त्र है अस्त्रों का क्षेपणार्थ शस्त्रों का प्रहार के लिए इसलिए कुशल हो इसलिए शास्त्र शास्त्र भीम सर्वसंपत्तिपन्न बीरिया धन तुल्य ये भीम और अर्जुन ये सब लोग मानते बड़े भी सर्वे ही संपत्तिपन्न सर्वसंपत्तिपन्न सर्वसंपत्तिपन्न वीरियम जय हो सब सर्वसंपत्तिपन्न वि हो भीम अर्जुन हो साह तुल्य उनके समान बराबर जिनको सब मानते है पराक्रम उनका बहुत है सब मानते हैं उनके बराबर हो युद्ध में और भी ऐसा युद्ध सौंदीकर्तमें युद्ध युद्धेश सौंद कुशलता स्पष्ट कर महे श्वास ईसुरअस्मति धनु सदुख्य विश्वासता कथम ईसुर से अस्म असूख्य फंडे घुता आसवर्ण सेवास बन विश्वासवन के बाद तस्व महद मह महत महत्श्वास ये श्वास, से श्वास बन तो महत क्या है अनेक अनुदानी अन्य है तो के पास राजा पागन्याष तमाम जनपान अच्छा राज महिश्वास का अभ्यासीना पर राज्य विज्ञापय वीरजसेना पर परसेना मध्यम अत्याचीना परसेना के मध्य में वाले राजा को स्पष्ट करतेभद्रृद्रौपदी अस्त सर्वद्र द्रौपदी अस्त आज महाराष सत्र श्लोक एक श्लोक हो गया विवधा विराट दृप जोधन सकती दृत्य के नृष्टे काशीराजस्जित कुभोजित शैव्य नरकुंघवेतुकता ज्य वीरवाण काशीराज कैज नरकुंभश्यक सौद्रे यहाक्रांतु विक्रांत उत्तम उत्तम सौभद्रो द्रौपदे द्रौपदे महारथा युद्धा विक्रांत युद्ध मनु युद्धा मनुष्य विक्रांत सर सुनो वीरियवान उत्तम हो जाए उत्तम हो जाए वीरियवान सौभद्र सौभद्रा द्रौ, के पुत्र सौभद्र अभिमन्यू द्रौपदी द्रौपदी के पुत्र उनका प्रतिबिंद आदि पे द्रौपदी सर्वेव महारथा द्रौपदी छ सदस्य अन्य पांड्य राज ये सब आए लेवे महारथा ये महारथे सर्वे महारथा तो रहते है न रहते तो महारा दस हजार के साथ मिलने वाला महाराष्ट्र जो है ये अतिरक्षा भी उपलक्षण है लेकिन तो अतिरक्त ही दस हजार अमित संघ्य को जो जितना से प्राप्त कर सके मिलेगा सर्वदेव महाराथा ये सामान्य विक्रांत उसका विचण ये देवान उत्तम हो जाएगा सौभद्र और द्रौपदी आदित्य स्व महारथे है अस्किष्टा अस्माक विशिष्टा का निबोध दिव्योत्तम काजोत्तम नायका मम सैन्य नायका मम सैन्य संज्ञा संतान ब्रवीते संज्ञा संतान ब्रीमते अस्मा विशिष्टा निबोध दुजोतम नायका मम लोक की टीका मित्र है पंचमी देखा दृष्टि स्पष्ट सप्तमी तेजा सर्वेशा महाबल पर अनुपेक्षवचित सब महाबल पर इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए यह अभिप्राय से सर्वे महारा दुर्घने आचरण्यूतः यदि एवं परलम अति प्रभूतम अति भीतल अभी तथा थी हम तो संधि परे दिश्च्यता फलम विग्रह ग्रहण इसकी आचार्य अभिप्रहण आशंक ब तो इसे कहने पर यदि जोड़ी जो डर जो जो जो जो करके कहता है परस नाम इतने सब बड़े बड़े महारथे, है फरक्य बलम अति प्रभुतम अति प्रभुत अतिरिक्त अतिशय बल फरक्य पांडव सेना में इसको जानकर अति तय ज्ञान का अति जी देव डर तो करके कहते हो अभी दगा से अंत तो संधि पर संधि करो जान करो फलम विग्रह करह नग्रह के आग्रह क्यों क्यों क्योंकि आचार्य अभिप्राय संग्रह करने पर कहता है दुर्गण अस्माको जैसे है तान्य होता विवेक हमारे विशेषता है उनको मित्रों तू तो शब्द कह करके कर तू शब्द न अंतरो उत्पन्न सौख्यम भयम तिरुद धानो धृष्टता आत्मनिर् अंतर भय तो है फिर उसको सिखाते थे देखाते दृष्टता प्रगढ़ तो देखाता है कि हमारे भी देखो उनको भी मैं बताता हूं ये खालू अत्मत्पक्ष व्यवस्थित सर्वे जो समुत्कर्ष जो था में आ उच्च मान आमारे पक्ष में सभी सबसे अत्यंत उत्कर्ष समुत्कर्ष को प्राप्त करने वाले उनको मैं कहता हूं सुन निबोधक निश्चय न मतभनाथ अवधार निबोधक मेरे शब्द से निश्चय करु प्रधान प्रतिपक्ष प्रभाव तीनों वर्ण में त्रैविध्य वृद्धित्व वेदत्र को जानने वाले उनमें जो वृद्ध है विद्वान है उनमें आप प्रधान है ब्राह्मण है और आचार्य है श्रेष्ठ है ऐसे आप जानते हो सब कौन कौन है हमारे पक्ष में तथा मध्य संज्ञा ये मुख्या तहन अहम से संज्ञा हमारे पक्ष में जो मुख्य है उनको मैं कहता हूँ संज्ञा संज्ञा क्या कुछ नाम लेकर नाम के लिए कुछ कह देता हूँ क्योंकि हमारे पक्ष में बहुत ही असंखेष मध्य प्रतिष्ठित नाम भी कुछ नाम लेकर मैं ले कहता हूँ क्यों कहता हूँ परिश्तान उपलक्षित इस प्रकार अन्य बहुत ही उनका उपलक्षण उस रूप से कुछ नाम लेकर मैं बताता विज्ञापनों को <coughs> ज्ञान कराता तो हूं हूँ मतलब अज्ञात किसी और ज्ञाप है आपके लिए अज्ञात नाम में कहता तो नहीं <coughs> कुछ करता हूँ उससे अन्यों का भी ज्ञान हो जाएगा लेकिन इससे संबोधन करता है स्नातक तो ये विशिष्टता है द्वजोत्तम शाहत हमारे में जो विशिष्ट है दिजतम तो उनको तो समझिए मै सैन्य से नायका मेरे सन्ने में जो नायक पृष्ठ है संज्ञा तेज भवि में उनका नाम लेकर मैं कहता सप्तम हूँ सप्तमश्लोकना निदीष्टान पुरुष भय भयपरिहाराथम परिगणता वो सौसेना में प्रविष्ट है ठीक है पुरुष पुरुष सत्य है आत्मीय भय अपने भय नहीं है ऐसे बड़े बड़े पराक्रमशाली हमारे पक्ष में है उनको विनती करके बताता है भगवान भी अश्वत्मा भूस्मस्ण भी कर्णस जय संग्राम उद्यतना समिति जयतिक समिति है संग्रामी जीतने वाली समिति है अश्वत्थाना अश्वत्थान विकर्णस्थ समित करते है अश्वत्थाना विकर्णस्थ समित करते हो अश्वत्था में है जोर्ण का पुत्र है विकर्ण अपनी धाचा छोटा है समदत्ति समदत्त का पुत्र है समदत्तिक समदस्तिक से भूलते भूल इसका नाम है यहाँ कहें पार्टी सौमदस्तिक सठी वर्ष के स्थान पर सिंधु राजनीतिक ये सब तो नाम ले ले, आगे लेना परिचित परिसंख्या द्रोणादि क्या नाम ले गया भगवान विष्णुस्त कौन से और बाकी कोई नहीं है परिचित परिसंख्या कोई है ऐसी को भी आवृति करते ऐसा नहीं और ये ये तो समझा तो कहा था कुछ नाम ले लिया अन्नेकरणा सर्वे यद विशारदा विशारदा जीविता अन्य बहुत सुरे मदर थे हमारे लिए मदर थे हमारे लिए त्यक्त जीविता त्यक्तम जीवित यही जीवन को छोड़ करे जीवन को छोड़ जीवन आशा के जीवन आस्था को छोड़ करे ऐसा ही नाना त्र प्रहरा शस्त्रच प्रहर चाह प्रहरा चहरणी नात्र प्रहरनाशस्त्र प्रहरण शस्त्र प्रहार करने के शस्त्र आयुध विशेष अनेक जिनके पास है नाशस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विचारद आयुधे विचारद को भी युद्ध में कुशल है तो बहुत है, ठीक सर्वे आरभ्य मदीय लेकर मदीय प्रतना है सेना। मेरे में सजीविता मह्यम कहते हैं अपने जीवन सभी बढ़कर के मेरे तो से भी बड़कर गेरे प्रति मदर अपने जीवन से छोड़कर यूम तदिदान शरीर और कहा अन्य बहुत सूर है क्या है उसकी स्पष्टीकरण करते नाना शस्त्र प्रहरण नानाविधानी अनेक तो प्रकार शस्त्रणी आयुधना शस्त्र आयुधे शस्त्रकार आयुधानी प्रहरणी प्रहरण साधना साधन करने के साधन जिनके पास है तथा का नाना शस्त्र प्रहरण बहुम आयुध संपत्ति होती तब तो प्रयोग नैपुण्य भावे तद तो वैफल्य बहुत शस्त्र पास में हो कि उसका प्रयोग करने के निपुणता नहीं तो विफल है इसलिए कहते ऐसा नहीं सर्वे युद्ध विचार होता प्रहण पास में नाना प्रकार है और विचार सो जानने में निपुणता भी है बहु विचारित होने पर भी प्रयोग नैपुण्यु नहीं होगा वैफल्यम इसे नेत सर्वे युद्ध विचार <coughs> राजा पुनरपी स्वक्य भयाभावे एक आचार्य प्रत्याशी अपने भय नहीं दुर्ज ऐसा दिखाता है अन्य हेतु तो आचार्य के प्रति बताता है अपरिया तदस्क बलम बलम भीषिमा क्षितीमस्करक्षित भीष्मा अस्माक बलम तदर्याप्त भीष्माक्षित तदस्माक्रीष्म के द्वारा रक्षित हमारे जो बलें वो अपर्याप्त है दूसरे के द्वारा दूसरे लोग सूझित नहीं सकते बहुत और इधम तो ये शाम भीतम भी बलम पर्याप्त इनका जो भीमा के द्वारा अचित बल है वह तो पर्याप्त हम लोगों को सूझित सकते ऐसे यथा अपर्याप्त प्रथम के साथ पर्याप्त दूसरे के साथ अगर न करते है कहीं ऐसा भी क्या अभी बताएंगे तब अस्नातम बलम पर्याप्तम हमारे जो बल भीषमा अभिक्षित बल पर्याप्त है पर्याप्त है उनको जया कर नहीं चले हम उनको जीत सकते हमारे बल तो हम पर्याप्त एकदम तो भीमाचितम बल हम अपर्याप्तम उनका जो भीम के द्वारा अपरक्षित बल है वो पर्याप्त नहीं है कल पाए वो हमको जीत नहीं सकते तो पर्याप्त का हमारे साथ अन्याय करके अपर्याप्त उनके साथ ऐसा अन्याय करें और पहले साथ अपर्याप्त है हमारा अपर्याप्त है पर्याप्त नहीं है वो लोग हमको जीत नहीं सकते उनका पर्याप्त है हम उनको जीत हैं दोनों भी इस प्रकार अभिप्राय कि हमारे बल बहुत है और उनका बल कम है इसलिए हमको भय नहीं है टीकाने स्नातक ये पहले पर्याप्त के साथ हम लोग तो। हमारे जो बल है एकदम कितने अक्षरणी एकादश संख्या संख्या का अक्षरणी परिगणितम अपन भी तो एकादश ग्यारह अक्षर हमारे बढ़ते हैं अपरिमित किसके किसने रक्षा है कैसे की सही विषमाभिरतम बलों विषम नीष्म महामहिमा प्रसित महामहिमा महत्व महान महिमा है उसको महिमा बहुत बड़ा है विख्यात है विषम पिता उनके द्वारा सूक्ष्म बुद्धि न बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म रक्षा की तरह पर्याप्तम पर्याप्त मतलब परेशान पड़ेगा भी समर्थम हमारे साथ पर्याप्त अस्म ही अस्तमित्वलम पर्याप्तम पर्याप्त मतलब बहुत ही परेशान परिवह भूमि को पर्याप्त करने के लिए हम समर्थ है ये पर्याप्त का यहाँ आने क्या है और अपर्याप्त होने के साथ जुड़े शाम पूर्ण ये निका जोड़े एत समलम अल्पम सदअल्पम क्योंकि सप्त संख्या परिमित परिणित सात अक्ष अपने पक्ष में कितनी ग्यारह अक्षर सात अपने, अपने परिणत बलम भी न बलम भी रक्षित क्या है चपल बुद्धि चपला बुद्धि चंचल बुद्धि वाले भी कुशलता भी कहे ना यहाँ हमारे पक्ष में बीसम कितने सूक्ष्म बुद्धि और उधर भीम रक्षा करने वाले भीम क्या बड़ा चंचल है कुशलता इतने नहीं परिपालितम उसके द्वारा परिपालितम अपम तो पर्याप्त नहीं है तो काम अपर्याप्त कि किसके लिए? कमे अपन अभिभवित असमर्थम हमको पर्याप्त करने के लिए समर्थ नहीं है बताने के लिए अभी अन्वय बताया अपर्याप्त अपर्याप्त का दूसरे साहसा भीमाभिरक्षित बलम अपर्याप्तम अस्मक भीरक्षित बल पर्याप्तम ऐसा अन्य बताया अथवा कहकर विजय से कहते तद इधम अस्मकम बलम हमारे जो बल है भीषमाधिषित अपर्याप्तम हमारे अभी तो अपर्याप्त इसके साथ प्रथम जैसा पाठ ऐसे अन्य करते हैं अपर्याप्तम का अपरिमित तो अपरिमित क्या अप्रतम अक्षभ धर्षण क्षोभ संचालन संभव नहीं बहुत हमारे बड़े अभी इनका जो है पर्याप्त अर्थात उनको हम प्राप्त कर नहीं देशांत तो तो पांडवा नाम बोलो पांडव का बोलो धीर में न अभिक्षित याप्तम अल्प इसको हम सकते सहय शक्तु प्राप्त कर अपर्याप्तम् पांडवों का बल अपर्याप्त न अस्माकं अलम अस्क अस्मभ्यम जीष्मा जीष्मित अस्म परबल निवृत्त पांडव का बल अब्त अत नहीं अलमेपरियाल हमारे लिए पर्याप्त नहीं है पांडवों का नहीं है भीषमाभिर हमारे बोले भीष्म अभिरक्षित जिसके पढ़ वाले निवृत्ति के लिए बोलिए अपर्याप्तम तब पांडवों का बोले विद्पुनर अस्मध्यम बोलो हमारे जो बोले एक तेसा पर्याप्तम पांडवा नाम परिभाव का परास्त करने के हमारे बोलो पर्याप्त भीमाक्षित पांडव काल भीमरक्षित दुर्बल हृदय ये दुर्बल हृदय में सेमता इसमार परबल निर्देश का विरक्षित उनका बोल तो परबल के भीमरसा हमारे भीष्म अस्क न कि भयकार तो भय का कारण कुछ भी नहीं हो कहना चाहता हूँ अगे स्वीय बल से भीष्मित अपना बल बहुत अधिक है क्यूँकी विष्म के द्वारा अधिष्ठित रक्षा करता है बलिष्ठत्व बलवत्तम कह करके विष्ण शेषक अनुगुणत्म द्रोणाधि करते है भीष्म है सेनापति उन्हीं के ही रक्षा ये उनके द्वारा रक्षित समाल है तो सब विषम के शेष उसके उनके अनुगुण कर मुख्य भीष्म को करके उन्हीं के अनुसार ही सब लोग द्रोणाधन आप लोगों चले, भीस्मिक जो मुख्य सेनापति उनके अनुसार मुख्यमंत्री राहन से अयमेस यहां भागम भीष्मिक्ष यथा सो मार्जन सन्ना के लिए वि रचना करते हैं उसमें सैन्य में प्रवेश मार्ग स्थान है, स्थान में विव प्रवेश मार्ग में मार्ग में सन्ना के अंदर कोई प्रविष्ट हो जाएगा तो प्राप्त कर लेगा मार कर बेहतर रहेंगे अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो जो मार्ग है प्रवेश मार्ग उसमें ही यथा भाग हम अपने अपने भाग जिनको जी का नियम गया अवस्थित वही रह करके तो सैन्य में भी रहता है जैसे फुटबॉल के लिए रहता है तो भी कहाँ रहेगा स्थान है? बांधते हैं इसी प्रकार के ऊपर कोई पीछे रहेगा कोई आगे पीछे रहता है सैन्य गृह से करते हैं विभिन्न तो स्थान में कौन कहाँ रहेगा और गृह हमें प्रवेश करने के जो मार्ग है वहाँ मुख्य कौन कहाँ रहने अपने जैसे मिलता जता रहेगा कुछ होकर सब क्या करे भवन तब सर्वे व्यव सब लोग विश्व में आगे रखेंगे विष्णम की रक्षा करे विश्व बीच में होगा तो उच्च किसान चार सर पर सौ लोग विभिन्न स्थलों में वहाँ प्रवेश करने नहीं पाए सब लोगों की रक्षा करें अयन हो गया मार्ग जिस समय व्यवरचना संघ में प्रवेश करने के लिए जो मार्ग है उन सौ मार्ग में ये भाग भाग के भाग अनातिक्रम जैसे जिन के लिए दिया गया इसे इसमें सेनापति की रक्षा करें सब लोगो है न कर्तव्य विषय ये विशेष कर्तव्या आप लोग युद्ध युद्ध के आरंभ समय तो में युद्धा यहां प्रधानमंत्री युद्धभूम पूर्वापराधि दिग् विभाग ने अवस्थित नियम्यस्त्र अयना चार यहां प्रधानमंत्री प्रधानम है प्रधान कार्य उसके आगे करके अंतिम में रहेंगे पूर्व अपराधी दिग्विजा पूर्व अपराधी दिग्स का विभाग करके अवस्थित स्थान अवस्थान करने के थान स्थान है स्थान का नियमन करते है सार्ग मान बताया सेनापति से सर्वसैन्यम अभिषेय मत सेना मध्य में रहेगा सर्वसम का श्रय करके तो मध्य में रहा करेंगे उनके अनुसार ही सब तरफ करेंगे सर्वे से प्रकृतम निश्चित जो सविभागम अप्रत्याच्य है यथाभागेश जिनके लिए स्थान बता गया निश्चित है उसका प्रत्याख्या नहीं करके उसमें स्थिर अदा करके भगवान भगवान अश्वत्थान कर्ण ये सब है इसे में महादे है भवन का सर्व सब तो अवस्थित तो होकर केव अभिल्षण भीष्म कौन सेनापति है सर्व सुरक्षण करता वो रखा जाए तब से ही रक्षण सर्वम अस्मती वाल रक्षित हो क्या क्योंकि सेनापति पहले ही पौरा निवृत्ति करने के लिए मध्यम स्थित रहे उनके अनुसार जित उनकी रक्षा करना पड़ा हमारे बलो सुरक्षित रहते हैं सबसे असम भी रक्षित होता है हमने उनको ही सेनापति करके रक्षा इसलिए की पारा निवृत्त हो पर्व बलो निवृत्ति प्राप्त करने के लिए हमने रखा किसलिए हम पुविगो आचार्यं प्रति कुर्वन्तम्, संवाद कुराना दृष्टि तब तो अभ्यास वर्ती पितामह तुक्त कुछ वाले तम एवं तम दुर्जन एवं आचार्यं प्रति आचार्य द्रोणाचार्य के प्रति संवाद कुर संवाद करते हुए दुर्जधन दुर्जधन इसे बोल रहा है उनके पक्ष में कौन हमारे पक्ष में कौन है हमारे भय नहीं ऐसा कहते हुए भी अंदर उसका भय करके द्रोणाचार्य के पास कहता है तो भयादृष्ट राजन भीष्मिता में उसको देखते हैं एक भय से जित भय से भय अभिष्ट भय प्रविष्ट भय अभिष्ट य भयाभिष्ट भय से प्रविष्ट राजा दुर्जन उसको देखकर के तद अभ्यासवर्ती अभ्यास, मतलब अभ्यास, अभ्यास में समीप अभ्यास वर्तते थे अभ्यास वर्ती अभ्यास में रहने वाले पासवी पिता पितामह श्रीष्म पितामह तब बुद्धि अनुरोधार्थम उसकी बुद्धि के लिए अनुरोध करने के लिए अनुग्रह करने कर के लिए भयता भय को दूर करने के लिए इस प्रकार जाते। तस्य इतम विस्प्रचार विषम पिताम के तस्जनयन हर्ष गुरुवृद्ध पिता पवान विनद्योच्च शंखं पवान तस्य पितामह पितामह उच्च शंख विनद्य सिंहनाद विनद उसके साथ हर्ष सज्जनय विन्य उच्च शंखम दुम शखगुप्त का प्रतापाले पिता कुर्भदर्ष सज्जनय तस्तुर्गी हर्ष स्य जनयन ये सिंह विनत्य जोर से सिंहनाद करके शंख व्रजाय सिंहनादम का नाद करके सिंहनाद यहां विनदे सिंह के नाद जैसे करके करके शख्म शखुका जोर से बजाय जोर से शख बजाए सिंहनादम यहान्य सिंहनाद कर्के शंख को बजाया किसने बजाया पिता है हम प्रभूषण जिस प्रकार इसने बजाया तस् हषम सन्दर दुर्योधन पर लिए, अभी अरे कर रहा है अब ये जब शंख बजाते हैं करने के लिए अरे खुश हो गया पिता में तो खुश हमारे पक्ष में हम जीत लेंगे टीका में राजो दुर्योधन से सर राजा दुर्योधन हर समस्या क्या है बुद्धिगतम उल्लास विशेषण बुद्धि में एक अवश्य बुद्धि उल्लास खेल जाना परिभव द्वारा स्वक्य विजय द्वारा सम्यक उत्पादन संजनयन सम्यक जनयन का उत्पादन उत्पन्न करते कैसे बुद्धि में उल्लास होगा परिभव द्वारा स्वक्य विजय द्वारा पर को परास्त कर देंगे परास्त परिभव पराजय के द्वारा स्वक विजय हम जीत लेंगे उसके द्वारा जो समझ लेते सब को परास्त करेगा हम जीत लेंगे बड़ा खुश संजय ने संजयन हस्व उत्पन्न करते हुए भय तद्यम अपनीसु ये क्यों ऐसा कहते हैं उसके अंदर दुर्योधन के अंदर भय भीष्मिता देखते बया दगा वा तद्यम अपनु अपनयन करने की चाहते ये सिंहनाद कृत्वा विनद्य का सिंहनाद सिंह के केश शोका आपूरीतवाजया कुंका? कि हर्ष उत्पादय दुर्योधन के उत्पन्न पितामह विष्णु करते तो यते बुद्धराजवाद दुर्योधन भयापना प्रभृतिचिता तदुपजीवतया तद्वाच युत्व से कुब्दे विस्म पिताम तुरु राजज्ञा और कुर का राजा है दुर्योधन ये स्वयं अस्य दुर्योधनम अस् अपने भयापनना था प्रभृतिरचिता था। दुर्योधन के भय को अपने अपनयन निवृत्ति करने के लिए अस्म विस्म पितामहति प्रभृतिचित तदुपजीवित उसमें आश्रित तदर्श्वाच उसके अभी राजा तरहनादय शखशै पर हृदयता संभाजते और जो भीष्म पितामह शंकर शब्द करेंगे सिंहनाद करके जोर से गर्जन तो परेशान हृदय व्यथा संभावे थे सब पर संतर हृदय व्यथा संभवे डल जाएंगे दूरादेव हरिव प्रति भय जनन लक्षण तथा प्रदेश दुरादेव हरिव प्रति जो हृदय में व्यथा परेशान हो जाएगी और जो शत्रु को परास्त करने के लिए क्या हो वो सोचेंगे दुरादेव हरिव प्रति शत्रु समा के प्रति तो भय जनन लक्षण प्रताप तो प्रताप तो बाने के पास इसे प्रताप सिंह बताते ही सब में भय उत्पन्न हो जाए भय जनन लक्षण प्रताप वाला होने से इसलिए संकट हो जाए तो सब लोग डर जाएंगे और दुर्जोधन तो अपनी विजय समझ करके प्रसन्न हो जाएंगे भय दूर हो जाएगी इस अभिप्रया लोगों बोला सत्य गुरु राजा पतित्य राजाभिप्राया भी प्रवृत्तिरम तत्पक्ष शंखादेव बाध्य विशेषा झटिथ शता राजा के अभिप्राय गुरीजधन के अभिप्राय अंतर्भय जाने तो और यह शंख बजाने पर भीष्म की प्रभुत्व हुई राजा अभिप्राय प्रतीत भी प्रभु राजा के अभिप्राय भय समझकर कि प्रतीत क्या जान करके भीष्म की प्रभु शंख बजाने उसके पश्चात तत्पक्ष ही उनके पक्ष में थे सत्य ही थे राज्य सो राजा शंखादे वाद देवी देखा शंखादेव वादेवी से झटित शब्द बनकर लगे तो लगे सत शखादि शख्यादि प्रयुक्त शब्द तुम्हुल बहुत बहुल परेशान परिज्य अन्य को भय परा करो मुखा अर सहसैंत सहसैवाध्या उसके पश्चात विष्णु के संकल्द के अन्तर विष्ण सेनापति उनके प्रवृत्ति के बाद शंखा भेद्य शख भेदिका भोजन भेद्य पणवा आनका प्रणव आनक गोमुख बहुजने पणवा नक गोमुखा साम पणव आनक गोमुख विभिन्न बाध्य सहसा एवं अभ्याहन त शीघ्र ही लगे बजा गए कृषि समय बजा गए सब्ज शंख भी बजने लगी पंडा हुआ आनक गोमुख अब आद्यो बजने लगी तो बजाए जो बजाय सस्व तो मूलो अभाव होता है तो मूलो भयंकर हो गया बहुत हो गया बड़ा हो, हो गया तो पांडवों को क्षोभ हो गया हो गया तो संस्था तो कह गया ठीक है स्वास्थ्य सेवा अभियान अभियान भजने लगी शस्त्र तो मूल हो गया बहुत बहुत दूर हो गया शे सर सहै सो श्वेतर हेुक्तुक् महती चंदने स्थितौ महती चंदने स्थितौ माधव पांडव पांडवश दिव्यौ शख प्रदमतु दिव्यौ शख प्रदत्मत तथा श्वेते महती चंदने स्थित पांडवश दिव्यौ शख प्रदत्मत अतः श्वेतुक्त महति चंदन स्थित पांडवश दिव्य शही अय श्वेत श्वेत गुड़े श्रीयुक्त महति चंदन चंदनेत ने स्थित भगवान श्री कृष्ण सार्डव दिन दिव्यो शख प्रदर्शन तो दिव्य शख दोनों को बढ़ जाए समय एवं दुर्धन पक्ष प्रवृति में आलक्ष दुर्धन पक्ष में प्रवृति भी तो शंक बजाये भाग्य बजाने लगे अब तो वो इसे देख करके परिसर वर्तिनो अर्जुन परिसर समय पास में सीमा स्थित पास में केशव अर्जुन श्वेत हरे हरे घोड़ा है श्वेत है तो अति बल प्राप्त पराक्रमिक बल पराक्रम परम बल और परम से युक्त कड़े संयुक्त महतिगत महति का दृष्टि दृश्य द्वारा दबने वाला नहीं आगता है जो नेशव रु जो नहीं दिव्यो शखो प्रदर्शन दिव्य शखे प्राकृतिक नहींकतौ शखो को बजाने लगे दसमत भजन प्रदर्शती दु दूर भज दिव्य संख्यको एव आवेदी दोनों का जो केशव और अर्जुन के संसद उसको बताते पंचजन्यंग जन्म ऋषि केशव देवदत्त धनंजय देव दत्तम धनंजय ओम दग्नौ महाशंखम खम भीम कर्मृपोधर कर्मृपोधर ऋषिकेश देश कन्दे धनंजय देवदत्त दो भजय ऋषिकेश के, के, के भगवान का संस्कृत नाम पंच जन्य और धनंजय अर्जुन का संस्कृत नाम देवदत्त दो और भीमकर्मा मृपोदर महासंखम पाउंड्रम प्रभु जब केशव अर्जुन के संख बजने लगे भीमकर्मा मृपोदेमकर्मा उग्र कर्म वाले महासंखम पाउंड्रम उनके बड़ा संख्य पौंड्र नाम को उसको बजाने लगे ठीक है न केशवाजुन योग युद्धाधिमुख्य शंख बचाने में तो युद्ध कभी मैं कभी के लिए तैयार होगी तो देखेंगे ये केसव अर्जुन तैयार हो गए ये भी खुश हो गया अर्जुन संघ्रष्ट सारस से न समार रसिका ये तो समर के रसिक पहले से तैयार ही युद्ध के लिए तो सतुरा इतने देर क्यों कर रहे सारस से न स्वभाव समारे तो खुश हो गया जब सुबह युद्ध आरम्भ धी में है अत्यंत जो विषय में कुशल है जिस विषय जो कुशल है उसमें काम करने के शीघ्र सहता ही प्रभुत्व हो जाता है नृत्य कुशल है वो चाहता है जल्दी बाजा बजे नृत्य करेंगे बस बजाने चाहता है तुरंत तो बजाने है जान, जान वो वो है के लिए ज्ञान करने वाला चाहता है ज्ञान करे। समय रसिख वो स्वभाव तो खुश है युद्ध के लिए भगवान अर्जुन भगवान और अर्जुन के शंख बजने लगे ये खुश है भिमोशनुपी युद्ध अभिमुख और वो तुरंत युद्ध के अभिमुख हो करना श्री महासंकम चुंकम दबी ऐसे शान ईद सिंह प्रवृत्तिम प्रतिन हो गए भगवान अर्जुन भगवान अर्जुन और धीम ऐसे प्रवृति देकर के परिपाल अवकाश हम साध्य राज्य युधिष्ट से आदि प्रवृत्ति करते राजा ही युधिष्ट इनके पक्षे परिपालना अवकाश है तो सबको पालन करना है तो इनके अवकाश दे करके प्राप्त करके राजा भी युदिष्ट की प्रवृति तो देखाते अनंत विजय राजा अनत विजय राजा कुंती युधिष्ठि कुंती युधिष्ठि नकु सह देव नकुला सुघोषमणिपुषक सुघोषमणिपुषक अन विजय राजा कुंती युधिषि नकुला राजा कुंती पुत्रो कंतीपुत्र अनंत अनंतजय दत्म राजा कौंतीपुत्र युद्धिषि अनजय नाम शकु सहदेव सुखोष मणिपुस्तक नकुषा शुभ करो सहदेव साथ मणिपुस्तक नकु के संग के नाम सुबह सहदेव के संग के नाम मणिपणिपुस्तक इनके जो संख्या सो सबके संख्या दिव्य संख्या सबका विलक्षण सब अलग अलग नाम भी सकते है उनके तो खाली संख्या इनके तो विभिन्न संख्या भीम को क्या कहते बहुवन न कहा तो न खाने वाला है अत्यंत वलिष्ठ है इसलिए वृक् जो कहा है क्यों कहा वो डिंडी भी हिडिंग बघाद रूपकर्म क्या थाम कर्म का था। बहुत, था था पताने वाले। पताने वाले। तो धन बहुत धन खाकर बताने वाले हैं बताने वाले मत बल है इसलिए अब धनंजय क्या है अर्जुन का नाम धनंजय क्यों कहते दिग्विजय करके सब राजा को जीत करके बहुत धनदाय था दिग्विजय के साथ धनंजय सब को सब राजा को परास्त करके बहुत धनदाय था इसलिए धनंजय अर्जुन है सामान्य नहीं है अरे उसके उसको जीतना बड़ा कठिन है इसलिए धनंजय उनका नाम विशेषण दे गया और भगवान तो ऋषिके तो ऋषिके से कह करके और सब के श्रेष्ठ है भगवान उनके पक्ष में इसलिए उनके पक्ष में तो दिव्य थे आ, ये हो गया तो लग, हो गया और कुंती पुत्र युद्धिष्ठा आ गया कुंती ने बड़े तपा करके धर्म को तो आराधना पूजा करके प्राप्त किया था और स्वयं राजा है ये राजस्व से मुख्य राजा है और युद्ध है स्थिर ऐसा आपके पक्ष में नहीं युद्ध में स्थिर युद्धि ये हो गए रहेंगे अर्थात प्रार्थना नहीं होगी ऐसे तो युदिष्ठ कुंती पुत्र तपस्व जो प्राप्त अवश्य प्राप्त किया था ता, उन्होंने बताया ऐसा करके का विशेष मंत्री करके शंख का नाम कर करके ये कहते इनके पक्ष में ऐसे ही सब विशेष विदक्षण सब के साथ उनका धर्मो का साथ अन्य बजाने लगे शंख उनके नाम और उनके तो विशेषण देकर के दे उनके सामने में उत्कर्ष है ये दिखाते आगे काश्य परमेश्वास परिखंडी च महारथिखंडी ऋषतिमो विराट विराट का सराजिस्साजि काश्यस श्रीखंडीराट स परम धनुरा परम धनुरा पर शास्विकी अपराजित शास्विकी के अपराजित पराजित नहीं होने पर अपराजित पराजित प्राप्त नहीं कर श्रीखंडीज महाराज श्रीखंडी महाराज का शो का विशेषण काश्य परमेश्वास पराजित आ गया है साक्ष्यस् परमेश्वास श्रीखंड है महाराथ और पराजित सातिकी अपराजित सातिक अपराजिता तो दोनों गिराटस्त नाम दे दिया ये, वो ये सक्षर, नहीं सक्षर, नहीं। दलपदे द्रुपो द्रलपदेयाचपेयाच पृथिवीपते सौभद्रश महाबाह सौभद्रश महांका धर्म पृथक पृथक शंका दलपदे पृथक पृथक्रुपोपदेयादश पृथ्वीपते सौभश महाबा द्रुप द्रुपदी के क्र द्रौपदे द्रौपदेस पृथ्वीपति संबोधन पृथ्वीपति सौभद्र सुभद्रा कौभद्र अभिन सौद्रस् महाबा महंत बाहु ये महाबाग शथग पृथ्वी सर्वल संगीकाने तथा परमश्वासाद विशेषणच प्रत्येक समपद कास शिखंडी च महारथ एक परस एक महारथ सापराजि तीन अपराजित सौभद्रश महाबाह चार विशेषण परस महारथ अजि महाबाह चार विशेषण प्रत्येक संपद्य है एक नहीं ये चार विशेषण के साथ किस किस के साथ काश्य चिकंडी पृष्ठ विराट सत्य भी शक्ति द्रुप द्रौपदय सौभद्र ये के साथ चार विशेषण सब पराक्रम बारे महारथ अपराजित परमेश्वर महाबाबू के साथ आगे जाए तेस्ते राजभी तेस्तराज भी शखा आ महां घोष तुम अतिरव नभस्तरीक्ष भुवन लोकत्रम विशेषणुक्रमे नादीत भारतराष्ट्रम दुर्योधना हृदया अंतकना व्यदारे दृतवा भूषो धातराष्ट्राणाण हृदया जयत हृदया नभस्तृली हृदया ज्ञान सघोष जो सब राजा शंख हो जाए स महान घोष सब घोष शब्द हुआ ध्याणी व्यधारिय नभस्थ पृथ्वी जो तुम्ल नभ आकाश पृथ्वी तुम्हल शब्द बहुत हो गया ज्ञान आदय भी अनु ऐसा शब्द करते ही सारा पृथ्वी आकाश व्याप्त हो गया सर्गोस करते है है। <coughs> तो है इसे करते हुए भारत राष्ट्र हृदय में भी आधारियतराष्ट्र के धरतराष्ट्र से नीति भारत राष्ट्र है के संबंधित जितने दुर्योजना दि सभी उनके हृदय अंतकरण भी आधारियत विधानित वहां अंतकरण में विधान हो गया वेदन कर दिया के सब को बड़ा जोर समझे सब में जागरूक जैसे कौन से फट जाता है तो सब हो कौन सा घोषणा ते ही तेही, तेही ही राजा भी संकान आकुर्वेद भी तो अलग अलग राजा को समझाने लगे आपादी तो, तो जो आपा तो बनिया सब शब्द तो। कैसे महान घोष है तुम बोला हो गया अति भैरव भय करने वाले उग्र नभस्तरीक्ष भोवन नभ आकाश पृथिवीवन लोकत्रोक तेन लोक विशेष नुनादयन अमेण नादयन नादय कुरद फैल गया शब्दवन पर उत्कार पृथ्वी आकाशो तेन लोक व्या कर्तव्य राष्ट्र राष्ट्रष्ट्रक दुर्योजना उनके अंतकरण हृदया हत्य व्यदारियत अदारित तत्त शखोगो श्रवनाथ प्रहलोक आक्रोशे तम उपनताम तदय से दूधी अमात तत्त शोष्रवनाथ सबके प्रेरित शखोगो शख बजाने लगे भगवान अर्जुन भीम देकर के सब अपने अपने जब तो तो तो तक तो के आक्रोश तीनों लोग शब्द के दिव्य शंख है पूरा घोर व्याप्त हो गया सुनने तो वाले उनके हृदय में दो का रहता है ततो तो तत्र स्नान इते यो मी साधय नोचो कृते जयव प्रमलो ज्ञानदातेय ओ शमरो प्रेम परमम भवना